दोस्तों मैं लकेश चंद्रलाल आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कहा जाता है कि इस धरती पर माँ ईश्वर के समान है मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक दिन की बात है एक बच्चे की माँ का स्वरवास हो जाता है कुछ दिनों बाद पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं घर में दूसरी माँ आ जाती है एक दिन पिताजी अपने बच्चे से पूछते हैं बेटा तेरी नई माँ कैसी है बेटे ने जवाब दिया मेरी अपनी माँ झूठी थी पर नई माँ सच्ची है यह सुनकर पिताजी के होश उड़ गए उन्होंने कहा तेरी नई माँ में ऐसा क्या है जो तुझे अपनी माँ झूठी और कुछ दिनों पहले आई नई माँ सच्ची लगने लगी बेटे ने कहा मेरी अपनी माँ मुझसे कहती थी बेटा ज्यादा शरारत मत कर वरना तुझे मार पड़ेगी और खाना भी नहीं मिलेगा पर मैं शरारत करता था और मां के डर से कहीं छिप जाता था वह मुझे इधर उधर ढूंढती फिरती और बाद में मुझे मारती नहीं बल्कि अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाती थी पर मेरी मां जो भी नई आई हैं उन्होंने भी मुझसे कहा ज्यादा बदमाशी की तो मुझे खाना नहीं देगी और सच में आज मैंने बदमाशी की और देखो मुझे दिन भर कुछ खाने को नहीं दिया इसलिए मेरी अपनी माँ झूठी थी पर नई मां सच्ची है दोस्तों मां तो मां होती है माँ शब्द का प्रभाव कुछ ऐसा होना चाहिए कि माँ शब्द तले स्वर्ग की ही एकमात्र अनुभूति हो गाय को हम मां कहते हैं क्योंकि वह अपने बछड़े यानी अपने बच्चे के दूध के हिस्से को भी इंसानों के बच्चों के लिए त्याग कर देती है तो फिर मनुष्य जाति माँ शब्द की महिमा को अपने स्वार्थ के लिए कम क्यों कर रहा है दोस्तों आप अपनी माँ से प्यार करते हो माँ शब्द की लाज के लिए इस मैसेज को इतना फॉरवर्ड करो कि लोग माँ शब्द की सच्चाई और महत्व को जाने आपका दोस्त लोकेश चंद्र लाल आसन